श्री राम कृष्ण की अंत्यलीला श्याम पुकुर के मकान में श्री राम कृष्ण स्कूल की छुट्टी के बाद तीन बजे के लगभग श्री राम कृष्ण के पास मास्टर महाशय पुनः आए उस समय युवक हरिपद भागवत के ग्यारहवें स्कंध से अहम तत्व को पढ़कर सुना रहा था सनक आदि मुनियों ने प्रश्न किया था मनुष्य का मन विषय से भरा रहता है विषय भी मन को प्रभावित करता है मुख्यु व्यक्ति इस बाधा को किस प्रकार से पार करेगा ब्रह्मा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तब देवता लोग विष्णु का ध्यान करने लगे विष्णु हंस के रूप हंस के रूप में अवतीर्ण हुए देवताओं ने ब्रह्मा को आगे रखकर विष्णु को प्रश्न किया उस समय भगवान विष्णु ने जो उपदेश दिए थे वही श्री कृष्ण ने उद्धव को बताए थे श्री कृष्ण ने सांख्य और योग शास्त्र के आलोक में अहम तत्व की विशेषता को विस्तृत रूप से बताया दुखों और कष्टों का मूल ही अहंकार है अहंकार कृतम बंध मात्मनोर्थ विपर्यम समस्या के मूल कारण को बदलाकर उन्होंने कहा था कि इसका समाधान आत्मविचार और समाधि योग से हो सकता है उस दिन रात को मास्टर महाशय श्याम पुक में रहे। रविवार एकादशी चार अक्टूबर अठारह सुबह का समय कुछ चीज़ें लाने के लिए श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय को कहा दो घड़े कुल्हड़ और दो पाटे इस बारे में पिछली रात को भी श्री कृष्ण ने मास्टर महाशय को कहा था उन लोगों की बात छोड़ो तुम ही देना उस दिन तीसरे पहर तीन बजे के लगभग श्री राम कृष्ण के गले के घाव से अचानक खून निकलने लगा गहरा लाल खून था उपस्थित सभी लोग घबरा गए दक्षिणेश्वर से कलकत्ते में आपके आने के पश्चात यह पहली बार खून निकला था कुछ देर बाद दूसरी बार खून निकला अब की बार खून गाढ़ा और एकदम काला था कुछ देर बाद तीसरी बार फिर खून निकला वहां उपस्थित निरंजन देवेंद्रनाथ आदि भयभीत और किम कर्तव्य विमूल हो गए युवक भक्तों के नेता नरेंद्र सभी को आश्वस्त करने की चेष्टा करने लगे श्री रामकृष्ण के पवित्र तथा पापरहित शरीर में इस भीषण रोग यंत्रणा को देखकर कर नरेंद्र नाथ का अंतकरण मानव विद्रोह कर उठा वे मानो रुष्ट होकर ठाकुर से कहने लगे आपकी काली यह सब मस्तिष्क का, का रोग है ब्रेन डिसीज हम लोग भी यह सब छोड़ देंगे श्री कृष्ण। और भी कितने रूप देखेंगे तुझे बताऊँगा बाद में मास्टर महाशय जब श्याम पुकुर आए तो विभिन्न जनों से उन्होंने इस हृदय विदारक घटना को सुना 2 अक्टूबर को मास्टर महाशय ने बड़े गोपाल को दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे की मरम्मत के लिए 10 रुपये दिए थे आज उन्होंने रुपये मास्टर महाशय को लौटा दिए ठाकुर की राय न होने पर मरम्मत का काम रोक दिया गया उस रात मास्टर महाशय अपने घर चले गए रात को बारी बारी से श्री राम कृष्ण की सेवा के लिए नरेंद्र नाथ ने युवक भक्तों को एकत्रित किया अक्षय कुमार सेन ने इस सेवा व्यवस्था का चित्रांकन किया है वे लिखते हैं राखाल योगिन लाटू नित्य निरंजन बाबूराम काली शशि यह कुछ जना सेवा के लिए रात दिन हर समय ही रहने लगे गोलाब माता अकेली खाना बनाती इस समय नरेंद्र नाथ को प्रभु पर प्रेम बहुत होने पर सारे समय ही वहाँ उपस्थित रहते थे कहीं यदि बाहर जाते भी तो घूम फिरकर पुनः वापिस आ जाते स्वामी शारदानंद के द्वारा दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि ठाकुर श्री रामकृष्ण की रात के समय की सेवा का दायित्व युवक भक्तों ने लिया था वे कहते हैं श्रीयुत नरेंद्र इस सेवा भार को स्वयं ग्रहण करके रात को यहाँ रहने लगे और अपने दृष्टांत द्वारा उन्होंने छोटे गोपाल काली शशि आदि कुछ बलिष्ठ युवकों को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 श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए चार पांच युवक भक्तों ने अपने आप को अर्पित किया था इस प्रसंग में स्वामी अभेदानंद द्वारा दिया गया तथ्य मूल्यवान है उन्होंने लिखा है ठीक उसी समय से जिस समय श्री माँ श्याम पुकुर वाले मकान में आई मैं भी पूर्ण रूप से अपना घर त्याग कर परमहंस देव की सेवा में नियुक्त हो गया और हर समय उनके पास रहता था उन दिनों नरेंद्र भी पूरे समय परमहंस देव के पास रहते थे इसलिए पर्सनल एटैच टू हिज होली ने श्री राम कृष्ण इस उपाधि से सब लोग हम लोगों को संबोधित करते थे उन्होंने और भी लिखा है शशि योगेंद्र शरद नरेंद्र राखाल बाबूराम उस समय तक सब अपने अपने घर रहते थे और बीच बीच में परमहंस देव को देखने आते थे तारकदा और नित्य गोपाल भी उनके साथ बीच बीच में आते थे जब कंठ रोग बहुत बढ़ गया तब नरेंद्र रोज ही आते और परमहंस देव के पास रहकर उनकी सेवा करते थे इस ग्रंथ के एक दूसरे स्थान में उन्होंने लिखा है श्यामपुर के मकान में जितने दिन परमहंस देव थे उतने दिन तक शशि शरद योगेन्द्र नरेंद्र राखाल बाबूराम और बूढ़े गोपाल अपने अपने घर से आकर परमहंस देव की सेवा करते थे परमहंस देव के द्वारपाल के रूप में निरंजन घोष प्रत्येक दिन हम लोगों के साथ रहा करते थे इस विषय का एक दूसरा आधार वैकुंठ नाथ संल की पुस्तक है वे लिखते हैं हमारे गुरुपुत्र राखाल राज लाटू गोपाल दादा योगेंद्र निरंजन छोटे अथवा हुटको गोपाल हर समय रहा करते थे सर्वश्रेष्ठ नरेंद्रनाथ काली शरदचंद्र शशिभूषण तथा शुद्ध सत्व बाबूराम आदि अपने अपने घर में स्नान भोजन आदि करके समय सेवा के लिए उपस्थित हो जाते थे सो जो भी हो ऐसा अनुमान होता है कि इस दिन से ही नरेंद्र के नेतृत्व में श्री रामकृष्ण की सेवा का विशेषतया रात के समय बारी बारी से जगे रहने का दायित्व युवक भक्तों ने ग्रहण किया था इस प्रसंग में इन युवकों की समस्या ध्यान में रखने योग्य है तीव्र इच्छा होते हुए भी उन्हें अपने अभिभावकों में प्रबल रुकावट का सामना करना पड़ा था परंतु नरेंद्र के कुशल नेतृत्व के कारण वे बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना कर पाए थे युवक भक्त शरद चंद्र स्वामी शारदानंद ने लिखा है ठाकुर की रोग वृद्धि के साथ साथ जब लड़कों ने उनकी सेवा में दिन रात लगे रहकर अध्ययन और अपने घर जाकर भोजन करना तक बंद कर दिया तब उनके अभिभावकों के मन में पहले संदेह और फिर डर पैदा होने लगा वे अपने अपने लड़कों को वापस ले आने के लिए उचित अनुचित विविध उपायों का अवलंबन करने लगे कहना न होगा कि नरेंद्र का उदाहरण उत्तेजना और उत्साह के बिना ये बालक भक्त विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण करके जीवन के सर्वोच्च कर्तव्य पथ में कभी अचल अटल नहीं रह सकते थे कुछ समय बाद ठाकुर ने स्नान किया स्नान के पश्चात जहां पर मास्टर महाशय खड़े थे ठाकुर वहां पर आए और मास्टर महाशय को कहा एक कंघी चाहिए श्री रामकृष्ण भंडार घर में गए वहां मास्टर महाशय भी उनके साथ गए श्री रामकृष्ण एक इडूरी चाहिए इसी बीच डॉक्टर प्रताप चंद्र मजूबनार आ गए डॉक्टर ने रोग के उपसर्गों को देखा और सोच विचार कर दवा की व्यवस्था कर दी वार्तालाप के समय श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा अर्क लेने पर दस्त लग गया था इसलिए दुर्गाचरण ने कहा था कि वह आपके प्रकृति के अनुकूल नहीं है डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार प्रसिद्ध चिकित्सक हैं ठाकुर को उन्हें दिखलाने की बात हुई शायद डॉक्टर प्रताप चंद्र ने ही यह बात उठाई थी श्री राम ने कहा ना गाय की जीभ जैसे गाय की जीभ दबाकर पकड़ा हो इससे बहुत तकलीफ हुई थी मास्टर महाशय चले गए तीसरे पहर साढ़े तीन बजे वे पुनः आए थोड़ी देर बाद वहां धीरेंद्र ठाकुर भी आए वे श्री रामकृष्ण भक्त मंडली के अनेकों के साथ परिचित थे उनका दुलार का नाम धीरू था गोरा रंग मोटे से सत्यनिष्ठ धीरेन्द्र श्री रामकृष्ण के स्नेह पात्र थे धीरेन्द्र नाथ ने श्री राम कृष्ण को लक्ष्य करके कहा महेंद्र बाबू महेंद्रनाथ गुप्त इतने भक्त हैं फिर भी उनके दस साल के पुत्र का देहांत हो गया उनकी पत्नी का मस्तिष्क खराब हो गया श्री राम कृष्ण कुछ नहीं बोले और चुपचाप मास्टर की ओर देखते रहे पांचवा आज मंगलवार है छः अक्टूबर अठारह सुबह आठ बजे के लगभग मास्टर महाशय श्याम पुकर वाले मकान में श्री राम कृष्ण के पास आए हैं पास के किसी मकान में कोई वाद्य संगीत बजा रहा था यह सुन श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय को कहा एक 10-12 वर्ष की लड़की ने मुझे ऐसा वाद्य संगीत बजाकर सुनाया था कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पीड़ा के विषय में कहा घाव में खिंचाव आ रहा है दर्द की जगह को बताने के लिए आपने मास्टर महाशय को अपना कंठ दिखाया श्री रामकृष्ण डॉक्टर प्रताप के आने की प्रतीक्षा में बीच बीच में व्यग्र हो रहे हैं रास्ते से एक घोड़ा गाड़ी की आहट पाते ही आप बोल उठे वह गाड़ी वह गाड़ी आई है राखाल ने पुराना घी लगाने की बात कही आपने इशारे से सहमति बतला दी लगभग दस बजे मास्टर महाशय विद्यालय चले गए दोपहर के दो बजे वे वापस आए श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से इडोरी कहाँ काली को दे दो आज मुर्शिदाबाद से एक वैष्णव भक्त आए हैं कुछ दिन पहले ही अर्थात 27 सितंबर को बलराम भवन में श्री रामकृष्ण ने उन पर कृपा की थी भावावस्था में श्री रामकृष्ण ने अपना चरण कमल उनके वृक्षस्थल पर स्थापित कर दिया था श्री रामकृष्ण वैष्णव से जब करोगे वैष्णव शाम होने दीजिए सुरेंद्र मित्र ठाकुर के प्रिय भक्त हैं वे शिमला नामक मोहल्ले में रहते हैं ठाकुर उन्हें सुरेंद्र अथवा सुरेश कहकर पुकारते हैं सुरेंद्र के घर दुर्गा पूजा होती थी पर बीच में कुछ साल पूजा बंद रही थी इस साल उन्होंने पूजा करने का संकल्प लिया है उनके प्राण प्रिय ठाकुर कंठ रोग से पीड़ित हैं उनसे यह देखा नहीं जा रहा था इसीलिए वे आ नहीं रहे थे आज वे श्याम पुकर के मकान में पहली बार आए हैं श्री रामकृष्ण की चरण वंदना कर उन्होंने कहा दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए व्यस्त था इसीलिए आ नहीं पाया श्री कृष्ण ठीक है सुरेंद्र व्यस्तता की बात भी नहीं बस आ ही नहीं पाया श्री कृष्ण ठीक है शाम के सात बजे देवेंद्रनाथ मास्टर महाशय आदि ठाकुर के पास उपस्थित हैं श्री कृष्ण अपनी पीड़ा के बारे में बोले मानो चाकू भोका जा रहा है थोड़ी देर तक श्री राम कृष्ण बात करते रहे फिर बोले कान के पास दर्द हो रहा है ऐसा क्यों ऐसा अनुमान है कि कैंसर कंठ से आपके शरीर के दूसरे भागों में फैलता जा रहा था विशेषतः कान की ओर फैल रहा था देवेंद्रनाथ अब और अधिक नहीं फैलेगा श्री रामकृष्ण जैसे बाबू अपने गद्दी में लौट आता है निरंजन ने स्वयं को पहरेदार नियुक्त किया है अचानक वे कमरे में आए और भक्तों को कहने लगे सब लोग उठिए अब और भीड़ नहीं